जिज्ञासा सन्यास लेने के बाद भी कोई शादी करे तो उसकी कौन सी गति होगी समाधान शास्त्र भगवान की आज्ञा है उसके विपरीत कोई भी आचरण करेगा तो उसकी क्या गति होगी सीधी बात है कि वह अपने को नरक में जाने के लिए तैयार कर रहा है जिज्ञासा महापुरुष कहते हैं कि निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध होने के बाद ही मनुष्य ठीक से उपासना कर सकता है फिर वाल्मीकि अजामिल जैसे लोग इतने पाप करते करते अचानक भक्ति में कैसे तल्लीन हो गए समाधान हम लोग वाल्मीकि और अजामिल के पूर्व जन्मों को नहीं जानते हैं उस निमित्त को भी नहीं जानते जिसकी वजह से अचानक उनका मन ऐसा हो गया इसलिए इस प्रकार की शंका हो जाती है साधना तो अनेक जन्मों की होती है वाल्मीकि जी ने एक बार राम जी को अपने पूर्वजन्मों के बारे में सुनाया था पूर्वजन्म में भी वे एक डाकू ही थे जंगल में रहते और राहगीरों को लूटते थे एक बार ग्रीष्म ऋतु में एक ऋषि उधर से जा रहे थे उनके पास कुछ और नहीं था तो उनके पैर के जूते ही इन्होंने ले लिए ऋषि ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए परंतु तेज़ धूप से तपी हुई रेत में चलने से उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था प्यास भी बहुत लगी थी जिससे वे अत्यंत व्याकुल हो गए थे यह देखकर कर के मन में पता नहीं कहाँ से कुछ दया आ गई और उन्होंने जाकर ऋषि के जूते उन्हें वापस कर दिए ऋषि ने कहा प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं यदि जल पिला सको तो बहुत कृपा होगी बाल्मीकि उन्हें एक सरोवर के पास ले गए ऋषि ने जल पिलाया और तृप्त हुआ उन्होंने कहा तुमने एक ऋषि के प्राण बचाए हैं तुम भी आगे जाकर अवश्य एक ऋषि बनोगे। उस जन्म के संस्कारों से अगले जन्म में भी बाल्मीकि ब्राह्मण होने के बाद भी लूटपाट में ही लगे रहे परंतु ऋषि का वरजान अमोक था जब उसका फल देने का समय आया तो इनका मन एकदम बदल गया इस प्रकार अनेक संस्कार होते हैं कुछ वरजान भी होते हैं जो किसी पापी के जीवन में भी समय आने पर जागृत हो जाते हैं ऐसे लोगों में सीधे अहमता ही परिवर्तित हो जाती है किसी क्रम से धीरे धीरे सुधार हो ऐसी बात नहीं ऐसा हो सकता है कि पूर्व के शुभ संस्कार या कर्म कई जन्म तक दबे रहें परंतु जिस समय वे बलवान होकर ऊपर आते हैं उस समय सारी समस्या तुरंत समाप्त हो जाती है इसी प्रकार अजामिल उंगुली आदि के विषय में भी समझना चाहिए जिज्ञासा भाष्य आदि में निष्काम कर्म की चर्चा के समय कर्म शब्द से शास्त्रीय कर्मों का ही ग्रहण किया गया है वे ही चित्त शुद्धि के हेतु बनते हैं आजकल आश्रमों में साधु लोग अनेक प्रकार की सेवा करते हैं उनमें से सभी कर्म उनके लिए शास्त्र विहित तो नहीं होते फिर क्या उनकी चित्त शुद्धि होगी समाधान अरे भाई साधु लोग जिस उद्देश्य से सेवा से करते हैं वही होगा इसमें सोचना क्या है शास्त्र की बात का विचार करें तब तो सन्यास संस्कार में सभी कर्मों का परित्याग हो गया गुरु ने बोल दिया उदित्यामगत छेद उत्तर दिशा की ओर जाओ अब उसका कर्तव्य तो निरंतर तत्वानुसंधान ही है फिर ऐसे व्यक्ति को आश्रम में रहने की क्या आवश्यकता है परंतु जिसका मन निरंतर तत्वानुसंधान नहीं कर सकता और शरीर अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता वह साधु क्या करेगा उसके लिए यही उचित है कि गुरु आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करें, आश्रम की सेवा करें। जब आप गुरु के निष्काम भाव से सेवा करके उन्हें प्रसन्न करेंगे देवता की सेवा करेंगे तो आप पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही आप चाहे गो सेवा करें या झाड़ू लगावे, अथवा खेत में काम करें पर सब जगह निष्कामता होनी चाहिए ऐसा होने पर वे कर्म अवश्य ही चित्त शुद्धि के हेतु बनेंगे हमने स्वयं कई गृहस्थों और साधुओं को देखा है जो केवल गुरुसेवा के बल पर अत्यंत उच्च स्थिति में पहुंच गए